विवेकानंद साहित्य पत्रावली चौथा तंत्र में आचार्य शंकर को प्रक्षण बुद्ध छिपे हुए बुद्ध कहा गया है बौद्ध महायान के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रज्ञापार मिता में वर्णित सिद्धांत आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित वेदांत मत से बिल्कुल मिलता जुलता है पंचदसीकार का भी यही कहना है कि जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं वही तत्वतः बौद्धों का शून्य है इस सबका क्या अर्थ है पाँचवा वेदांत सूत्रों में वेदों के प्रमाण के विषय में कोई कारण क्यों नहीं दिए गए पहले तो यह कहा गया कि वेद परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण है और फिर यह बता बताया गया कि वेद परमात्मा से निश्वसित है इसलिए प्रमाण है अब यह बताइए कि पश्चिमी तर्कशास्त्र के अनुसार यह कथन एक अन्योन्याश्रय दोष के समान दोष है या नहीं छठवा वेदांत श्रद्धा की अपेक्षा करता है क्योंकि केवल तर्क से निर्णय नहीं हो सकता तो फिर शास्त्रार्थ करने वाले पंडितों ने सांख्य और हम किसका विश्वास करें जिसे देखिए वह अपने ही मत के प्रतिपादन के पीछे मतवाला है यदि व्यास के अनुसार स्वयं महासिद्ध कपिल मुनि ने ही भूल की है तो कौन कह सकता है कि स्वयं व्यास ने उसकी अपेक्षा बड़ी भूल नहीं की क्या कपिल वेदों को नहीं समझ सके सातवां न्यायशास्त्र के अनुसार शब्द या वेद सत्य का प्रमाण उनकी वाणी है जो सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं या आपत हैं इस दृष्टि से ऋषि सर्वज्ञ हैं तो फिर यह कैसे माने कि वे सूर्य सिद्धांत के अनुसार इतने साधारण ज्योतिष तत्वों के ज्ञाता नहीं थे उनके कथनानुसार पृथ्वी त्रिकोण है और वासुकी नाग के सिर पर रखी है आदि इन सब बातों को देखते हुए भी हम यह कैसे मान लें कि उनकी बुद्धि नौका हमें नौकागर के इस के पार पहुंचा देगी आठवां यदि परमात्मा प्राणियों के अशुभ कर्मों के अनुसार ही उन्हें जन्म देता है तो फिर उसकी उपासना से हमें क्या लाभ नरेश चंद्र का एक सुंदर गीत है जिसमें कहा गया है हे माता यदि जो कुछ भाग्य में लिखा है उसका होना अवश्यमभावी है तो फिर हम दुर्गा के पवित्र नाम को लेकर प्रार्थना क्यों करें नौवा माना कि एक ही विषय पर जब अनेक वाक्य एकार्थक हैं तब उसका एक दो वाक्यों द्वारा विरोध मान्य नहीं हो सकता मधुपर्क और इसी प्रकार की दूसरी चीर प्रचलित प्रथाओं का अश्वमेध गोवध संन्यास श्राद्ध आदि में मांस पिंड दान आदि द्वारा क्यों निषेध हो जाता है यदि वेद नित्य है तो फिर इन कथाओं में कहाँ तक सत्य है कि धर्म की वह विधि द्वापर के लिए है और यह कलयुग के लिए है इत्यादि इत्यादि दसवां जिस परमात्मा ने वेदों का निर्माण किया उसी ने फिर बुद्धावतार धारण कर उनका खंडन किया इन धर्मोपदेशों में किसका अनुगमन किया जाए इनमें से किसको प्रमाण स्वरूप माना जाए पहले को या बाद वाले को ग्यारह तंत्र कहते हैं कि कलयुग में वेद मंत्र व्यर्थ है अब भगवान शिव के भी किस उपदेश का पालन किया जाए बारहवा व्यास का वेदांत सूत्र में यह स्पष्ट कथन है कि वासुदेव संकर्षणादि चतुर्व्यूह उपासना ठीक नहीं फिर वे ही व्यास भागवत में इसी उपासना के गुणानुवाद गाते हैं तो क्या व्यास पागल थे इसके अतिरिक्त मेरी और बहुत सी शंकाएं हैं उनके समाधान की आशा से मैं भविष्य में उन्हें आपके सम्मुख उपस्थित करूंगा। इस प्रकार के प्रश्न बिना साक्षात मिले भली प्रकार प्रकट नहीं किए जा सकते और ना प्रत्याशी समाधान ही उपलब्ध हो सकता है अतः मेरी इच्छा है कि गुरु कृपा से मैं जब निकट भविष्य में आपसे मिलूंगा उसी समय वे सब प्रश्न करूंगा। मैंने ऐसा कहते सुना है कि बिना आध्यात्मिक साधना में आंतरिक प्रगति हुए इन विषयों पर केवल युक्ति आदि के बल से किसी निर्णय पर पहुंचना असंभव है पर शुरू में कम से कम कुछ परिभाषा में समाधान तो होना चाहिए आपका नरेंद्र